महाभारत आदि आदिपर्व ष्तमोध्याय कच्छ का शिष्य भाव से शुक्राचार्य और देवयानी की सेवा में संलग्न होना और अनेक कष्ट सहने के पश्चात मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करना जन्मे जयवाच जयाते पूर्वजों कशमो प्रजापते कथम स शुक्रतनयाम परम दुर्लभा पूछा तपो तपोधन हमारे पूर्वज महाराज याति ने जो प्रजापति से दसवीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे शुक्राचार्य की अत्यंत दुर्लभ पुत्री देवयानी को पत्नी रूप में कैसे प्राप्त किया मैं इस वृत्तांत को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ आप मुझसे सभी वंश प्रवर्तक राजाओं का क्रमशः पृथक पृथक वर्णन कीजिए वाच यज समुति तम शुक्र विष परमाण प्रभाते वै यथा पुरा तत्ते हम संप्रभ्या जन मे जया देवजानाच संयोगम जयाते नाह वैश्यंपायन जी ने कहा जन्मे राजा जयाति देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे पूर्व काल में शुक्राचार्य और विश्वपर्मा ने जजाति का अपने अपनी कन्या के पति के रूप में जिस प्रकार वर्ण किया वह सब प्रसंग तुम्हारे पूछने पर मैं तुमसे कहूँगा साथ ही यह भी बताऊँगा कि नहुस नंदन जयाति तथा तो देव जानी का सहयोग किस प्रकार हुआ सुरणाम असुराणाम चमजा जविथ ऐश्वर्य प्रति संघर्ष त्रैलोके स एक समय चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के ऐश्वर्य के लिए देवताओं और असुरों में परस्पर बड़ा भारी संघर्ष हुआ जिगे सया तेवा तो बब्रीर समुनिम पौरोज्याशन संपरे ब्राह्मणता भौन निस्पर्धि तेवा निधघु दानवान् युधिंगतानर्जीवयास काो विद्या बलाश्रयान ततस्ते पुनरुत्थ योधयाशक्रिरेसुरा उसमें विजय पाने की इच्छा से देवताओं ने अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति का पुरोहित के पद पर वर्ण किया और देवत्यों ने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया वे दोनों ब्राह्मण सदा आपस में बहुत लाग डाट रखते थे देवताओं ने उस युद्ध में आए हुए जिन दानवों को मारा था उन्हें शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित कर दिया अतः वे पुनः उठकर देवताओं से युद्ध करने लगे असुरास्तू नजघ्नुर्जा सुरा समूर्धने ना संजीवव जामास बृहस्पतिदार परंतु असुर ने युद्ध के मुहाने पर जिन देवताओं को मारा था उन्हें उदार बुद्धि बृहस्पति जीवित न कर सके नि वेद सता विद्याम काव्यो वेतिवीवान्जीवनी तथो देवासादम अगमन परम क्योंकि शक्तिशाली शुक्राचार्य जिस संजीवनी विद्या को जानते थे उसका ज्ञान बृहस्पति को नहीं था इससे देवताओं को बड़ा विषाल हुआ तेतु देवा भयोद्विघ्न काव्याम उतु कचपागम्य ज्येष्ठम पुत्रम बृहस्पत इससे देवता शुक्राचार्य के भय से उद्विग्न हो उस समय बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच्छ के पास जाकर बोले भजमा भज स्वास्मान कुरुन सायम उत्तम या सा विद्यास ब्राह्मणे मिततेजसी शुक्रेतांग नो वृष वृतपर्व समीपे हि शक्यो दृष्टुम तया जुज ब्रह्मण हम आपके सेवक हैं आप हमें अपनाइये और हमारी उत्तम सहायता कीजिए अमित तेजस्वी ब्राह्मण शुक्राचार्य के पास जो वृत्त संजीवनी विद्या है उसे शीघ्र सीखकर कर यहाँ ले आइए इससे आप हम देवताओं के साथ यज्ञ में भाग प्राप्त कर सकेंगे राजा विश्वपर्वा के समीप आपको वे प्रवर शुक्राचार्य का दर्शन हो सकता है रक्षते दानवान तानवान कमाराधय तुम छत् भवान पूर्व कवि वहाँ रह कर वे की रक्षा करते हैं जो दानव नहीं हैं उनकी रक्षा नहीं करते आपकी अभी नई अवस्था है अतः आप शुक्राचार्य की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने में समर्थ हैं देवजानी चयिताम दे सुताम तथ्य तम आराधे तुम शक्तो नान्य कश्चन विद्यते उन महात्मा की प्यारी पुत्री का नाम देवयानी है उसे अपनी सेवाओं द्वारा आप ही प्रसन्न कर सकते हैं दूसरा कोई इसमें समर्थ नहीं है शीलताक्षिण्यमाधुर्यी आचरेण दबेन चेवजान्यांतुष्टाया विद्या ताम प्रास्यति ध्रुव अपने शील स्वभाव उदारता मधुर व्यवहार सदाचार तथा इंद्रिय संयम द्वारा देवज्ञानी को संतुष्ट कर लेने पर आप निश्चय ही उस विद्या को प्राप्त कर लेंगे तथे तत प्राया बृहस्पति सुत कच तदा भी पूजित तो हो समीपे वृष परवड़ तब बहुत अच्छा कहकर बृहस्पति पुत्र कच देवताओं से सम्मानित हो वहाँ से वृषपवा के समीप गए, पर गये स गो राजेंद्र पुरे शुक्र राजन देवताओं के भेजे हुए कच तुरंत दानो राज वृषपर्वा के नगर में जाकर शुक्राचार्य से मिले और इस प्रकार बोले ऋषे रंग पौत्र पुत्रम साक्षात बृहस्पते ना कच मिथे ख्या शिष्यम अम्बवान भगवन मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र तथा साक्षात बृहस्पति का पुत्र हूँ मेरा नाम कच है आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें ब्रह्मचर्य चरेश मे परमं हम परम गुरुमस्व महाँ ब्रह्मण सहस्रम परिवरा ब्रह्म आप मेरे गुरु हैं मैं आपके समीप रहकर एक हजार वर्षों तक उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इसके लिए आप मुझे अनुमति दें। शुक्रवाच कच सुस्वागत हम ते प्रतिगृणा अर्चय से हम अर्चय हम काम अर्चित तो बृहस्पति शुक्राचार्य ने कहा कच तुम्हारा भली भांति स्वागत है मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ तुम मेरे लिए आदर के पात्र हो अतः अच्छा मैं तुम्हारा सम्मान एवं सत्कार करूंगा तुम्हारे आदर सत्कार से मेरे द्वारा बृहस्पति का आदर सत्कार होगा कचस्तम तथेतुक्ता प्रतिजग्राह तद्रतम आदिष्टम कविपुत्रे न शुक्रेडो शनसा स्वयं वैश्व कहते हैं तब कच ने बहुत अच्छा कहकर महाकांतिमा कविपुत्र शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया व्रतस्था कालम सो प्रत्यत आराधयानुपाध्या दिवत नृत्यराधय संस्तौ युवा यौवन गोचरे गायन नृत्य नुवादानी मतमे नियत समय के समय तक के लिए व्रत की दीक्षा लेने वाले कच्छ को शुक्राचार्य ने भली भारती अपना लिया कच्छ आचार्य शुक्र तथा उनकी पुत्री देवयानी दोनों की नित्य आराधना करने लगे वे नवयुवक थे और जवानी में प्रिय लगने वाले कार्य गायन और नृत्य करके तथा भली भारती के बाजे बजाकर कर देवयानी को संतुष्ट रखते थे सहशील देवयानी कन्या संप्राप्त यौवना पुष्पय फलै प्रेषण तो महासभारत भारत आचार्य कन्या आचार्यक्यादेवयानी भी युवावस्था में पदार्पण कर चुकी थी कच्छ उसके लिए फूल और फल ले आते तथा उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते थे इस प्रकार उसकी सेवा में संलग्न रहकर वे सदा उसे प्रसन्न रखते थे देवयान्यम विप्रम व्रत धारण गायलन रह पर्यचर तथा देवयानी भी नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कच के ही समीप रह गाती और आमोर प्रमोद करती हुई एकांत में उनकी सेवा करती थी पंचवर्ष शन्य चरतो व्रतम् तत्रतीयुरथो बुद्धां दान बास्तम ततः कचम गार वने दृष्टा रहस्य कमर्शिता दघ्नुर्बृस्पते द्वेशान विद्या रक्षा वचन इस प्रकार वह रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कच के पाँच सौ वर्ष व्यतीत हो गए तब दानवों को यह बात मालूम हुई तदनंतर कच को वन के एकांत प्रदेश में अकेले गौवे चराते देख बृहस्पति के द्वेष से और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए क्रोध में भरे हुए दानवों ने कच्छ को मार डाला हवा साज्छल कृतम तथो गावृत्ता अगोपा स्व निवेशनम उन्होंने मारने के बाद उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों और सियारों को भार दिया उस दिन गौवें बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौटी सा दृष्टारहितागा कचेनाभ्या काले देवयान थारत जन्मेजय जब देवयानी ने देखा गौवें तो वन से लौट आई पर उनके साथ कच नहीं है तब उसने उस समय अपने पिता से इस प्रकार कहा देवयान्युवाच आहुतम चाग्निहोत्रम ते सूर्यश्चास्तम गभो अगोपाश्चागता का वकस्तात्न दृश्य ते देवानी बोली प्रभो आपने अग्निहोत्र कर लिया और सूर्यदेव भी अस्ताचल को चले गए गौ भी आज बिना रक्षक के ही लौट आई है तार तो भी कच नहीं दिखाई देते हैं व्यक्तम हतो मृतो वापि कचस्ता भविष्य तम बिना न च जीवेयम सत्यम ब्रवीत पिताजी अवश्य ही कच या तो मारे गए हैं या मर गए हैं मैं आपसे सच कहती हूँ उनके बिना जीवित नहीं रह सकूँगी शुक्रवाच अम सं मृत संजीव जाम्य हम ततः संजीवन विद्याम प्रयुज्य कच मह हुएत शुक्राचार्य ने कहा बेटे चिंता न करो मैं अभी आओ इस प्रकार बुलाकर मरे हुए कच को जीवित किए देता हूँ ऐसा कहकर उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच को पुकारा भेत्वा भेत्वा शरीर आहूत प्रादुर्भवत कचो श्रेष्ठ विद्या फिर तो गुरु के पुकारने पर कच विद्या के प्रभाव से हिस्ट पुष्ट हो कुत्तों के शरीर फाड़ फाड़ कर निकल आए और वहाँ प्रकट हो गए कस्मा चिरासी पृष्ठस्ता भार्गवी समित कुदीति काम चामि गृही संभारा तो वट वृक्ष सामसिता गावस् सहित सर्वा वृक्ष छाया मुकाशिता उन्हें देखते ही देवयानी ने पूछा आज आपने लौटने में विलंब क्यों किया इस प्रकार पूछने पर कच्छ ने शुक्राचार्य की कन्या से कहा धामली मैं संविधा कुश आदि और काष्ट का भार लेकर आ रहा था रास्ते में थकावट और भार से पीड़ित हो एक वट वृक्ष के नीचे ठहर गया साथ ही सारी गौवें भी उसी वृक्ष की छाया में आकर विश्राम करने लगीं असुरास्त्र दृष्टा कस्व मृत्यभ्यचोदय बृहस्पति सुधस्ह कच एस्रुता वहाँ मुझे देखकर असुरों ने पूछा तुम कौन हो मैंने कहा मेरा नाम कच है मैं बृहस्पति का पुत्र हूँ इतम्मा हवा पेशीकृत्वा तो दानवा द्वार शालाभृकभ्यस्तु सुखम जगम्म मेरे इतना कहते ही दानवों ने मुझे मार डाला और मेरे शरीर को चूर्ण करके कुत्ते सियारों को बांट दिया फिर वे सुखपूर्वक अपने घर चले गए आहू तो विद्या भद्रे भार्गवे न महात्म नाम तस्वीप इहायात कथंत समीवित भद्रे फिर महात्मा भार्गव ने जब विद्या का प्रयोग करके मुझे बुलाया है तब किसी प्रकार से पूर्ण जीवन लाभ करके यहां तुम्हारे पास आ सका हूँ हतोहमित चक्ष पृष्ठो ब्राह्मण कन्या स पुनर्देवक्त पुष्पा यदे छयाम इस प्रकार ब्राह्मण कन्या के पूछने पर कच ने उससे अपने मारे जाने की बात बताई तदनंतर पुनः देवजानी ने एक दिन अकस्मात कच को फूल लाने के लिए कहा वनम जजऊ कचौ विप्रो दूरदान वाच तम पुनस्तम प्रषय समुद्र्य मिश्रय विप्रवर इसके लिए वन में गए वहां दानवों ने उन्हें देख लिया और फिर उन्हें पीसकर समुद्र के जल में घोल दिया चिरंग पुनः कन्या पित्रेतम संदिप्रेण पुनराहूत विद्या गुररावृत तद्वृत्तम नवेदय तद्यथा जब उसके लौटने में विलम्ब हुआ तब आचार्य कन्या ने पिता से पुनः यह बात बताई विप्रवर शुक्राचार्य ने कच्छ का पुनः संजीवनी विद्या द्वारा आवाहन किया से बृहस्पति पुत्र कच्छ पुनः वहां आ पहुंचे और उनके साथ असुरों ने जो बर्ताव किया था वह बताया तत तृतीय महत्वा तम दग्ध्हा प्राय ब्राह्मणाज असुराम असुरा सदाम तत्पश्चात असुरों ने तीसरी बार कच्छ को मारकर आग में जलाया और उनकी जले हुई लाश का चूर्ण बनाकर मदिरा में मिला दिया तथा उसे ब्राह्मण शुक्राचार्य को ही पिला दिया पे देवजान्यम्भ वाक्यम्रवीत पुष्पाहषण कतस्तात्न दृश्य अब देवयानी पुनः अपने पिता से यह बात बोली पिताजी कथ मेरे कहने पर प्रत्येक कार्य पूर्ण कर दिया करते हैं आज मैंने उन्हें फूल लाने के लिए भेजा था परंतु अभी तक वे दिखाई नहीं दिए हतो मृतो वापस्ता जान पड़ता है वे मार दिए गए या मर गए मैं आपसे सच कहती हूँ मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ शुक्रवाच बृहस्पति सुत प्रेत ग विदया जीवित्यं मनते कर्वाणी की नं सुचो मृतदेवयाने नादीमर्थ्यमु प्रसोचते यस्त ब्रह्मच ब्राह्मणाश्च्रादेवा उपस्थाने चुद्भिश्चर्व उपस्थवा अशक्यो सौ जीव तुम दिजाति ही संजीव तो बदवू शुक्राचार्य ने कहा बेटी बृहस्पति के पुत्र कच्छ मर गए मैंने विद्या से उन्हें कई बार जिलाया तो भी वे इस प्रकार मार दिए जाते हैं अब मैं क्या करूं देव तुम इस प्रकार शोक न करो रो मत तुम जैसी शक्तिशालनी स्त्री किसी मरने वाले के लिए शोक नहीं करती तुम्हें तो भेद ब्राह्मण इंद्र सहित सब देवता वसुगण अश्विनी कुमार दैत्य तथा संपूर्ण जगत के प्राणी मेरे प्रभाव से तीनों संध्याओं के समय मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं अब उस ब्राह्मण को जिलाना असंभव है यदि जीवित हो जाए तो फिर दैत्यों द्वारा मारा डाल मार डाला जाएगा अतः उसे जिलाने से कोई लाभ नहीं है देवजान यस्यां अंगिरा वृद्धतम पितामहो बृहस्पतिश्चा पिता तपोनधि ऋषे पुत्र तमसोवापि पौत्र कथम न शोचेयम अहम न रुद्रम देवयानी बोली पिताजी अत्यंत वृद्ध महर्षि अंगिरा जिनके पितामह हैं तपस्या के भंडार बृहस्पति जिनके पिता हैं जो ऋषि के पुत्र और ऋषि के ही पौत्र हैं उन ब्रह्मचारी कछ के लिए मैं कैसे शोक न करूं और कैसे न रहूँ सब्रह्मचारी चपोधनश्च सर्मसु चक्ष कचस्य मार्गम प्रतिपस्े न भोक्षे प्रियो में कचोभि तात वे ब्रह्मचर्य पालन में रत थे तपस्या ही उनका धन था वे सदा ही सजग रहने वाले और कार्य करने में कुशल थे इसलिए कच्छ मुझे बहुत प्रिय थे वे सदा मेरे मन के अनुरूप चलते थे अब मैं भोजन का त्याग कर दूंगी और कच्छ जिस मार्ग पर गए हैं वही मैं भी चली जाऊंगी श्री वैशंपाणुवाच सपीड़ो तो देवया न्या महर्षि समायाच्य काव्य असंशयम मा मसुरा दुसंती ये मैं शिष्यानागतान सूदयंती वैसम कहते हैं जन्मेजय देवजानी के कहने से उसके दुख से दुखी हुए महर्षि शुक्राचार्य ने कच्छ को पुकारा और दैत्यों के प्रति कुपित होकर बोले इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि असुर लोग मुझसे द्वेष करते हैं तभी तो यहाँ आए हुए मेरे शिष्यों को ये लोग मार डालते हैं अ ब्राणम करते म्यचरती नृत्य अप्यस्य पाप से भव दिहांत क्रम ब्रह्मत्या दहेद पीद्रम ये भयंकर स्वभाव वाले दैत्य मुझे ब्राह्मणत्व से गिराना चाहते हैं इसीलिए प्रतिदिन मेरे विरुद्ध आचरण कर रहे हैं इस पाप का परिणाम जहां अवश्य प्रकट होगा ब्रह्महत्या किसे नहीं जला देगी चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो गुरो भी तो विद्याचोपहूत धनैर्वाक्यम जठरे व्याजहार जब गुरु ने विद्या का प्रयोग करके बुलाया तब उनके पेट में बैठे हुए कच भयभीत हो धीरे से बोले कच उवाच प्रसिद्ध भगवन हम कचो हम अभिभादे यथा बहुमत पुत्र तथा मन तुम भवान कच ने कहा भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो मैं कच हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ जैसे पुत्र पर पिता का बहुत प्यार होता है उसी प्रकार आप मुझे भी अपना स्नेह भाजन समझें वै समणवाच तमब्रवीदीत तम चोदरे तिठतीप्र वैश्पाण जी कहते हैं उनकी आवाज़ सुनकर शुक्राचार्य ने पूछा विप्र किस मार्ग से जाकर तुम मेरे उदर में स्थित हो गए ठीक ठीक बताओ कछोवाच तव तो प्रसादान जहाँतिमा स्मृति स्मराम सर्व यथ यथाच वृत्तम न तो सब स संचयों में तथा क्लेशम घोरम सहाबि कछ ने कहा गुरुदेव आपके प्रसाद से मेरी स्मरण शक्ति ने साथ नहीं छोड़ा है जो बात जैसी हुई है वह सब मुझे याद है इस प्रकार पेट फाड़कर निकल आने से मेरी तपस्या का नाश होगा वह न तो इसलिए मैं यहाँ घोर क्लेश सहन करता हूँ असुर सुरायाम भगवो दत्तो हवा दग्ध्वाचर्ण का ब्राह्मिमायाम चाचुरी विप्रमायाम तो स्थिति एक तय वर्ते आचार्यपाद अस्त्रों ने मुझे मार कर मेरे शरीर को जलाया और चूर्ण बना दिया फिर उसे मदिरा में मिलाकर आपको पिला दिया ये प्रवर आप ब्राह्मी आसुरी और दैवी तीनों प्रकार की मायाओं को जानते हैं आपके होते हुए कोई इन मायाओं का उल्लंघन कैसे कर सकता है शुक्रवाच किमते प्रिय जीवित शुक्राचार्य बोले बेटी देवजानी अब तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं मेरे वश से ही कच्छ का जीवित होना संभव है मेरे उदर को विजन करने के सिवा और कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरे शरीर में बैठा हुआ कच्छ बाहर दिखाई देवयानी दौमा शोकावन कल बहुत दहेता कचसे नाशस्तव चवघात कचसे नास मम ना शर्मा तपोवघातेम नास मिशक्ताम देवयानी ने कहा पिताजी कच का नास और आपका वध ये दोनों ही शोक अग्नि के समान मुझे जला देंगे कच्छ के नष्ट होने पर मुझे शांति नहीं मिलेगी और आपका वध हो जाने पर मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। शुक्रवाच संसिधरूपो से बृहस्पत सुत ताम भजते देवयाली विद्यामिमा प्राप्नोि जीवन तम न चेन्द्रेन्द्र कतिपी शुक्राचार्य बोले बृहस्पति के पुत्र कच अब तुम सिद्ध हो गए क्योंकि तुम देवजानी के भक्त हो और वह तुम्हें चाहती है यदि कच के रूप में तुम इंद्र नहीं हो तो मुझसे मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करो न निभरते तु पुनर्जीवन कसीधन्यो मरात ब्राह्मणम वर्जे तय कम तस्मा विद्याम वाप केवल एक ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मेरे पेट से पुनः जीवित निकल सके इसलिए तुम विद्या ग्रहण करो पुत्रो भूत भाव भावितोमा अस्मदेहादनिष्कम्यता समीक्षे था धर्मवतीमेक्षा गुरु सकाशात्प्य विद्याद्य मेरे शरीर से जीवित निकलकर मेरे लिए पुत्र के तुल्य हो मुझे पुनः पुनः जिला देना मुझ गुरु से विद्या प्राप्त करके विद्वान हो जाने पर भी मेरे प्रति धर्मयुक्त दृष्टि से ही देखना वे सम्पन्न वाचन गुरु सकाश समवाप्य विद्या भिवा कक्षम निर्विचक्रम विप्रह कचो भी रूपय दक्षणा ब्राह्मण से शुक्ला चे वैशं पायन जी कहते हैं जिनमेजय गुरु से संजीवनी विद्या प्राप्त करके सुंदर रूप वाले विप्रवर कच्छ तत्काल ही महर्षि शुक्राचार्य का पेट फाड़कर ठीक उसी तरह बाहर निकल आए जैसे दिन बीतने पर पूर्णिमा की संध्या को चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं दृष्वाचतम पतितम ब्रह्म राशि उत्थयामा स्मृतम कचोपी विद्या सिद्धांप्याभिवाद्य व्रतक गुरुवाच मूर्तिमान वेद राशि के तुल्य शुक्राचार्य को भूमि पर पड़ा देख कच ने भी अपने मरे हुए गुरु को विद्या के बल से जिलाकर उठा दिया और उस सिद्ध विद्या को प्राप्त कर लेने पर गुरु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले यह स्त्रोत्रोरमृत सन्निषिद विद्याम अविद्यथा ममा तम मने हम पितरम मातरम च तस्म न दुह्येत कृतम से जानन विद्या से शून्य उस दशा में मेरे इन पूजने आचार्य जैसे मेरे दोनों कानों में मृत संजीवनी विद्या रूप अमृत की धारा डाली है इसी प्रकार जो कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा मेरे कानों में ज्ञान रूप अमृत का अभिषेक करेंगे उन्हें भी मैं अपना माता पिता मानूँगा जैसे गुरुदेव शुक्राचार्य को मानता हूँ गुरुदेव के द्वारा किए हुए उपकार को स्मरण रखते हुए शिष्य को उचित है कि वह उनसे कभी द्रोह न करें अनुत्तमस्य ऋतस्ता पापा लोकास्ते व्रजन्ते प्रतिष्ठाः जो लोग संपूर्ण वेद के सर्वोत्तम ज्ञान को देने वाले तथा समस्त विद्याओं के आश्रयभूत पूजनीय गुरुदेव का उनसे विद्या प्राप्त करके भी आदर नहीं करते वे प्रतिष्ठा रहित होकर पा पूर्ण लोको नरको में जाते हैं वैशंपा उच सुना वंचना विद्वान्ज्ञाश महाति घोरम दृष्ट्वा कचम चापे तथा पीतिया मोहिते समय महानुभाव तदोशना विपृत चितु सुराम प्रति संजात मन्यु काव्य स्वयं वाक्यद जगाद वैश्व जी कहते हैं जिनमें विद्वान शुक्राचार्य मदिरापान से ठगे गए थे और उस अत्यंत भयानक परिस्थिति को पहुँच गए थे जिसमें तनिक भी चेत नहीं रह जाता मदिरा से मोहित होने के कारण ही वे उस समय अपने मन के अनुकूल चलने वाले प्रिय शिष्य ब्राह्मण कुमार कच्छ को भी पी गए थे यह सब देख और सोच कर वे महानुभाव कविपुत्र शुक्र कुपित हो उठे मदिरापान के प्रति उनके मन में क्रोध और घृणा का भाव जाग उठा और उन्होंने ब्राह्मणों का हित करने की इच्छा से स्वयं इस प्रकार घोषणा की णो प्रभृति कश्चि मोहासुरां पा सति मंदबुद्धि अपेत धर्म ब्रह्म चाह अमीन लोके गर्ता परेच च आज से इस जगत का जो कोई भी मंदबुद्धि ब्राह्मण अज्ञान से भी मदुरापान करेगा वह धर्म से भ्रष्ट हो ब्रह्महत्या के पाप का भागी होगा तथा इस लोक और प्रलोक दोनों में वह निंदित होगा मयाचिताम विप्रधर्मोक्त सेवाम मर्यादाव स्थापितताम सर्वोके सतो विप्रासु श्रुवांशो गुरूणा देवालोकाशोपन्वंत सर्वे धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण धर्म की जो सीमा निर्धारित की गई है उसी में मेरे द्वारा स्थापित की हुई यह मर्यादा भी रहे और यह संपूर्ण लोक में मान्य हो साधु पुरुष ब्राह्मण गुरुओं के समीप अध्ययन करने वाले शिष्य देवता और समस्त जगत के मनुष्य मेरी बांधी हुई इस मर्यादा को अच्छी तरह सुन ले इतिदम मुक्त स महानुभाव तपोनिधि नाम निधि प्रमेय तान बुद्धि निधम समा हुवचोवाच ऐसा कर, कर तपस्या की निधियों की निधि अप्रमेय शक्तिशाली महानुभाव शुक्राचार्य ने दैव ने जिनके बुद्धि को मोहित कर दिया था उन दानुओं को बुलाया और इस प्रकार कहा आचक्षो दान वाशास्थ सिद्ध कथो वस्यती मत्सकाशे संजीवनीद्या महात्मा ब्राह्मणो ब्रह्मभूत यो काकर्ती जरा गेय यज्ञ भविष्यति एतावधुचनम स भार्गव दान वस्मयाविष्टा प्रयो स्व निवेशनम जिन महात्मा कच्छ देवताओं के लिए वह दुष्कर कार्य किया है उनकी कृति कभी नष्ट नहीं हो सकती और वे यज्ञ भाग के अधिकारी होंगे ऐसा कहकर शुक्राचार्य जी चुप हो गए और दानव आश्चर्यचकित होकर अपने अपने घर चले गए गुरो ऋष्य सकाश दस वर्ष सता अनुत कचोगल कच्छ ने एक हजार वर्षों तक गुरु के समीप रह अपना व्रत पूरा कर लिया तब घर जाने की अनुमति मिल जाने पर कचने देवलोक में जाने का विचार किया इति श्री महाभारते आदि परवड़ि संभव परमि जया तो चरसप्तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में जयातुपाख्यान विषयक छिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ